आश्रे आश्रे है तो ऐसा बताया था कि ज्ञान के द्वारा आत्मा को प्रकाशित एक संकल्प एक क्या है एक प्रकार का विचार है इच्छा है की मैं जगत की रचना करूँ जैसे मैं अमुक काम करू मैं अमुक कार्य करूँ ऐसा संकल्प जीव करता है कि नहीं करता है तो संकल्प के लिए क्या चाहिए ज्ञान से किससे होता है, किसे होता है? हाँ जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान ये सब ये किसके वृत्तियां हैं किसके परिणाम है धर्मभूत दरुध दरुध ज्ञान के ही रूप है क्या ज्ञान इच्छा करती तो संकल्प भी किसकी किसका ये है ये संकल्प भी किसका कार्य है धर्मभूत ज्ञान की वृत्ति हुआ संकल्प तो ध्यान दरुध देंगे की भगवान जैसे ज्ञान स्वरूप है वैसे ही भगवान ज्ञान गुण के आश्रय भी है आएगा इसमें है ना विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कैसा है विज्ञान सर्वज्ञ तो सर्वज्ञता तो है उसका सर्वज्ञता क्या कहा गया तो सर्व, तो सर्व सबको विषय करने वाला ज्ञान उसका गुण है तो परमात्मा का भी जो सबको विषय करने वाला ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है धर्मभूत ज्ञान है कौन सा ज्ञान है वो कैसा है उनका स्वाभाविक है तो भगवान जो है ना वो उनका ध्यान देना कि संकल्प तो जैसे देखना नित्य मुक्त और ईश्वर तीनों का ज्ञान कैसा है इंद्रिय निरपेक्ष मुक्त का ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष बताया है ना तो भगवान का ज्ञान भी कैसा है इंद्रिय निरपेक्ष है तो जब ज्ञान इंद्रिय निरपेक्ष है संकल्प भी ज्ञान की जब अवस्था है संकल्प भी क्या है ज्ञान की हाँ तो वो भी कैसा है उनका इंद्रिय निरपेक्ष है तो संकल्प करने के लिए शरीर इंद्रिय की जरूरत उनको नहीं है ये सब आगे आएगा है ना ये आगे आएगा तो भगवान संकल्प चेतन ही संकल्प करता है जड़ संकल्प नहीं कर सकता है न वो संकल्प कर सकता है जड़ और न ही वो कुछ कोई काम कर सकता है है ना आ, तो अब ए, ऐसा देखोगे कि फिर अब ये सांख यही मानता है चेतन की संधिधि से माया में करतृत्व चेतन की संधिधि से ये कहेंगे कि चेतन की तो सांख भी वही बात बोल जाएगा बोलने में कोई आपत्ति नहीं है तो क्योंकि वो तो चेतन ईश्वर को मानने को तैयार नहीं है फिर एक पक्ष संख का ऐसा भी है कि चेतन तो चेतन आत्मा है तो मानता है कि नहीं मानता है नहीं। हाँ तो मानता है तो चेतन की सन्निधि से जड़ में करती तो भी कह देता है तब भी कोई विशेषता नहीं हुई और फिर जिसकी सन्निधि से जड़ में कर्तित्व आता है तो उसमें कोई ऐसा सामर्थ है कि नहीं है जिसके कारण उसमें कर्तृत्व आया तो सामर्थ्य मानने से वो कैसा सिद्ध हो गया तो निर्विकार सिद्ध हुआ तो जब आपने उसको ऐसे ऐसा विशेष मान लिया तो फिर जितनी विशेषता उसकी कही है सभी विशेषता आपको माननी पड़ेंगी तो श्रुति जो है ना किसका जो है ना तरक्षण बहुत श्याम प्रजाय है ना अब ये देखना आत्मा उसने जगत रूप में अपने को अब जगत रूप में हाँ तो ध्यान देना ये देखो यथो वायुमान ब्रह्म किसको बताया गया है जगत की हुँ? जगत यथो वायुमान भूतान जायंत उत्पत्ति का कारण ये न जीवन्ति स्थिति का कारण है यंती अवसों बिनसंति लय का कारण है ना जन्माद्यता तो ब्रम्म को क्या बताया गया है जगत की आदि का कारण तो यतो है तो ये मान भूतान का सदैव सोमी रेखो में उन्तर इच्छ किसने क्षण किया पर जो है ना सरुनाम है पूर्व का परामर्शक है सदैव सोम में एक सर्वोमिदम अग्रासमेव अधिथिम तो तत्पथ से वही लिया है तदिक्षा उसने संकल्प किया क्या संकल्प किया बहुत तो जो सृत से किसको लेंगे तो कहीं माया शब्द माया और कहीं आया बीच में तो क्या बीच में ला देते हैं सही तो कई और श्रुतियों के साथ बहुत बड़ा अन्यायी लोग करते हैं कहीं माया अविद्या श्रुति कही नहीं रही है सीधे परमात्मा को कही रही है वही इ्षण को करने वाला है वही सृष्टि को करने वाला है तो कहा माया आ गई है ना श्रुति सीधे परमात्मा को ही कही रही है अब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या प्रथम ब्रह्म सूत्र है कि ब्रह्म की, की जिज्ञासा करनी चाहिए तो जिज्ञासा ब्रह्म में कौन है तो व्यास जी स्वयं लक्षण करते हैं जन्माद्यस के लक्षण करते हैं ना क्या करते जन्माद्यस के जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति होती है वो क्या है ब्रह्म है तो ये श्रुतियों में भी, भी जगत करते तो किसका कहा गया है और सूत्र में किसका कहा गया है परमात्मा का है ना गीता में भी किसका कहा गया है परमात्मा का तो अब ये बताइए फिर माया कहाँ से आ गई तो यही शिवानंद आश्रम है यहाँ पर तो एक बार की बात है हो गया होगा करीब बीस वर्ष ईसावास से उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद विद्यानंद गिरी का जो व्याख्या है ना उसका अंग्रेजी उन्होंने अनुवाद करके शिवानंद आश्रम में उसका लोकार्पण करवाया विमोचन करवाया फिर अंग्रेजी जानने वाले बहुत है कैला शास्त्र में अंग्रेजी नहीं जानते तो वहां तो विद्यानंद ने बहुत विशेषता बताई शंकर वास्तव की उस समय शिवानंद आश्रम के महासचिव थे स्वामी कृष्णानंद शिवानंदगी सरस्वती बड़े भारी विद्वान थे लोग उन्होंने पहली बार हिंदी में बोला नहीं कभी हिंदी बोलते ही नहीं थे वो केवल अंग्रेजी बोलते थे अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी थी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले उनसे पूछने आते थे बड़े बड़े पंडित उनसे यहाँ बात करने आते थे फोन पर बात करते थे यहाँ लेने, बहुत बड़े तो पहली बार लोग कहते हैं जीवन में हिंदी में बोले उस दिन तो कृष्णानंद जी ने उस दिन क्या कहा जब शंकर की प्रशंसा किए कि श्रुति और सूत्र पर विचार करेंगे की ब्यास जी ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है तो उसने उस पहला अथातु ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म को जिज्ञास से बताया जिज्ञास ब्रह्म कौन है तो अजन्माद्यता ऐसा ही व्यास जी ने कहा कि जो जगत जन्मादि कर्तव जगत की सृष्टि आदि का जो करता है वही ब्रह्म है ऐसा व्यास जी ने कहा तो श्रुतियों के अर्थ का निर्णय करने के लिए ब्रह्म सूत्र बना है तो ब्रह्म सूत्र में जो, जो ब्रह्म जिज्ञास है वो ब्रह्म सूत्र के अनुसार कैसा है निर्विशेषेष सविशेष है है ना तो ये उपक्रम है और उपसंगार में क्या है अनावृत्ति शब्दा तनावृत्ति शब्दा की जहाँ जाकर के वापस नहीं आता है इसका मतलब वही जो सविशेष ब्रह्म है वही श्रुपियों का प्रतिपाद्य है और ये तो श्रुति सूत्र का तात्पर्य है और जो जो निर्विशेष कहते हैं वो शंकराचार्य का स्वमत है सूत्र नहीं कि न तो श्रुतियां कहती न तो सूत्र खूब बोला कांदी ने, ने और शंकर संप्रदाय का व्यक्ति अब ऐसी, ऐसी ऐसी बात बोल गया कि विद्यानंद गिरी ने स्वप्न में नहीं सोचा होगा तो विद्यानंद बाद में बोलने लगे ये तो कोई शास्त्र होगा कोई सभा होगी उसमें सब ऐसी बातें करनी चाहिए उसमें निर्णय होगा ऐसा बोले कि कोई सभा हो साक्षार्थ हो वहाँ सब विचार किया जाता है ऐसा है।, है वो क्या बोलेंगे बाद में सब कृष्णानंद से पूछने आए वो क्या कह रहे थे कृष्णारण बोले पता नहीं मेरी बात समझा कि नहीं समझा वो <laughs> समझा कि नहीं यही कहा लोग देंगे विद्यानंद गिरी जहाँ वो पहले जन्मदि करते मतलब जगत जन्मादि करता उसको लक्षण घटा करके सविशेष में शंकराचार्य थी तो इसका तामें है तो तात्पर्य है तो कौन तात्पर्य बता रहा है तुम्हारा सो मत नहीं है न नहीं। <laughs> नहीं तो फिर क्या है कि में जिसको करता कहा गया उसी को मानो ये तो वह ईमान घूटान जायते जिज्ञास है उसी तो व्यास जी कह रहे हैं श्रुति जो कहती है वही ब्रह्म सूत्र कहते हैं निर्विशेष कहाँ कहती है माया कहा कहती है ये सब फालतू सब बातें हैं ये इसीलिए कहीं भी विद्वत गोष्ठी में परिचर्चा में जहाँ दूसरे संप्रदाय के विद्वान होंगे ये लोग जाते नहीं है, जाएंगे तो हर जगह तरह होते हैं ये इतिहास बताता है आपस में बैठ के चर्चा करते रहे हैं। दूसरे वादी भी नहीं जाते कभी भी बोली नहीं सकते है ही नहीं कुछ बोलने के लिए अपने पास बोलेंगे क्या तो क्या चल रहा है की वो जगतकर्ता कौन है परमात्मा कौन है वही तो जो ब्रह्म है वो निर्गुण विशेष ब्रह्म में नहीं है बताइए और से रहित होने के कारण चीज उसको निर्गुण कह दिया जाता है क्यों कह दिया जाता है निर्गुण तो सर्वथा गुण रहित होने से निर्गुण नहीं कहते है।, है ना तो ऐसा ही समझिएगा जैसे देखो पक्षी आकाश में उड़ता है और उड़ करके फिर वापस धरती किया जाता है फिर देखा नहीं देखा उसने तो पक्षी आकाश में उड़ उड़ करके आ जाता है तो क्या आकाश से आकाश समाप्त होने से वापस आ जाता है कि आकाश की सीमा न होने से वापस आ जाता है तो वैसे ही जो है ना जो कहते हैं ना कि यथो तो वाचो निवर्तन के अपराप्त मनसा सा कि मन के शहीद वाणी उसको बिना पाए लौट आती है तो क्या मतलब उसकी अवधि रही सिद्ध होगा कि वो की उसका अभाव सिद्ध हो जाएगा उसका ह तो मतलब जो ब्रह्म के गुण अवधि रहित है इसलिए मन के सहित मतलब ब्रह्म अवधि रहित है ब्रह्म के गुण भी अवधि रहित है इसलिए मन के सहित उनको न पा कर लौट आती है को पा सकती है बस hmm. ये तो नहीं कि उसके गुण नहीं, नहीं थी थी है इसलिए लौट आती है तो गोविंद के गुण अनंत है इसलिए गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है या तो गुण नहीं इसलिए वर्णन नहीं किया जा सकता है अनंत होने अनंत होने सीधी बात है सीधी बात है यहाँ तो कुछ भी सूत्र का कुछ बदलना ही नहीं पड़ता है है ना? बदलना ही नहीं पड़ता है और कुछ बोलना है आपको माया ईश्वर के बारे में यदि बाद में भी कुछ विचार उठे तो अवश्य पूछना है ना? अवश्य पूछना कुछ हो तो अब संक्षेप में हम आपको बताते हैं ईश्वर प्रकरण चल रहा है ईश्वर है।, है ना ये देखो इसमें पहला शब्द है अखिल है प्रत्येक क्या शब्द है हाँ ईश्वर अखिल है प्रतिनिका अनंत ज्ञानानंदय स्वरूप है है ना अखिल है प्रत्येनिका अनंत कह स्वरूपर है ना ईश्वर है ना तो ईश्वर जो यहाँ पर स्वरूप शब्द आया है ना क्या शब्द आया है अहुं? तो स्वरूप के ही विशेषण है अखिल हे प्रतिनिक अनंतत्व ज्ञानानंदत्व ये सब किसके विशेषण है स्वरूप के है ना तो ईश्वर कैसा है अखिल हे प्रतिनिधि ठीक है थीदे? तो इसको संक्षेप में सुनिए समझिए आपके लिए नया शब्द है और ये अनंत और ज्ञानानंद एक स्वरूप तो आपने सुना है पर इसको सुनिए उसको भी अखिल है प्रतिनिक अनंत ज्ञानानंद एक स्वरूप को भी अच्छी तरह समझाएंगे पहले अखिल हे प्रतिनिधि को आप समझेंगे इसका अखिल हे हे का होता है त्याच्य हे का क्या होता है त्याच्य, त्याच्य। अब ये पेज पेज पड़ेगा दो मिल गया ना ने। ने। ने। भगवान बाई तरफ भगवान पाद ने, ने। अथातु ब्रह्म जिज्ञासा इस प्रकार उपक्रम में वेदांत सूत्र के प्रधान प्रतिपाद ब्रह्म को जिज्ञास कहा ने। है? ने। ब्रह्म ब्रह्मण है या निर्गुण दिव्य मंगल विग्रह से विशिष्ट है अथवा उससे रहित है इस प्रकार उठने वाले विवादों का समाधान स्वयं किया है किसने वाद्रायण उन्होंने ब्रह्म के लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सूत्र बनाया अभ्यासी ने बोलो द्वितीय सूत्र कौन जन्माद्यता है ना द्वितीय अधिकरण में द्वितीय अधिकरण का विषय वाक्य समझते हैं मतलब इस ध्यान देना श्रुति के जिस वाक्य का जिस अधिकरण में विचार किया जाता है वह वा वाक्य उस अधिकरण का विषय वाक्य कहलाता है नहीं समझे श्रुति के मतलब जिस श्रुति के जिस वाक्य का जिस वाक्य का जिस अधिकरण में विचार किया जाता है उस अधिकरण का विषय वाक्य कौन कहलाती हुआ जिस श्रुति वाक्य का जिस तो अधिकरण में विचार किया जाता है उस अधिग्रहण का विषय वाक्य कौन है वो श्रुति होती के बाद क्या जन्माद्यता तो इसका विषय वाक्य क्या यथो वी जायन्ते तो इससे क्या है की जन्माद्यता सूत्र है कि जन्मादि का कर्ता ही ब्रह्म है तो यदि वो ब्रह्म निर्विशेष इष्ट होता तो विषय वाक्य नेति नेति होता की यथो वीमान भूतानी जयंती होता हम्म दोनों नेती नेती होता हालाकि नेति ने तात्पर्य नहीं है ये आगे बताया जाएगा पंक्ति देखना ये ये में नेती नेती इस को ग्रहण नहीं किया बल्कि जगत जन्मादि हेतुत्व ब्रह्म के लक्षण बोधक यथो तो वाइमान भूतान या इस विषय वाक्य को ग्रहण किया ये जिसे वाक्य है ना इससे ब्रह्म का अभिन्न उपाधान कारण तो अभिन्नित उपाधान कारण जो है ना तो वो निमित्त कारण उसके सर्वज्ञ होगा कि नहीं होगा नहीं। है जो ध्यान देना कि जगत की सृष्टि के पहले क्या कर रहा है संकल्प तो जगत रचना का संकल्प कौन व्यक्ति कर सकता है अल्पज्ञ कौन सर्वज्ञ तो अभिन निमित्त उपादान कारण से दूरा ब्रह्म का तो उसके और अभिन निमित्त कारण कारणत्व के लिए उपयोगी क्या है सर्वज्ञता क्या है और यदि सर्वशक्ति नहीं है तो करवाएगा सर्वशक्ति मत आदि अनंत कल्याण गुण गण विशिष्ट ब्रह्म सिद्ध होता है, है ना? और वो कैसा मानना पड़ेगा स्वाभाविक है ना प्राकृत है गुणों से रहित होने के कारण ही कहीं पर उसे निर्गुण भी कहा जाता है श्रुतियों में उसके गुण स्वाभाविक ही कहे गए हैं पर शक्ति नहीं शुरूयतें स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया उसकी शक्ति स्वाभाविक है ज्ञान बल क्रिया कैसी है तो श्रुति कहीं औपाधिक शब्द का प्रयोग एक भी जगह नहीं कर रही है स्वाभाविक तो शब्द का ही प्रयोग कर रही है आगे देखेंगे अब स्वाभाविक की भी लक्षणा करो तो कहना ही क्या है है ना कहना ही क्या है तो ब्रह्म की लक्षण जड़ में कोई कर देगा क्या करोगे आप श्रुति को कहती वही मानना चाहिए श्रुति क्या कहती है स्वाभाविक उपाधि कहीं नहीं कहती है आगे देखेंगे तो श्रुतियों में उसके गुण स्वाभाविक ही कहे गए हैं वे तर्क से औपाधिक सिद्ध नहीं होते तथा ब्रह्म निर्गुण कैसे हो सकता है यदि औपाधिक हो तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा स्वाभाविक रूप से हाँ यदि ब्रह्म के औपाधिक गुण हो तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा निर्गुण और तर्क से उपाधिक गुण सिद्ध नहीं होते है तो ब्रह्म निर्गुण हो सकता है कैसे हो सकता है आक्षेप अर्थ में है देखो दुनिया की छोटी से छोटी वस्तु में कोई ना गुण कोई ना कोई गुण रहता है कि नहीं रहता है जिसको विष कहते हैं तो उसका भी शोधन करके बेद लोग सदी बना देते हैं है ना मरकत्व गुण तो पहले ही उसमें और कल्याण कर तो गुण संशोधन करके हो जाता है बिना शोधन के भी कोई गुण है कि नहीं है तो दुनिया की छोटी से छोटी वस्तु में कोई ना कोई गुण रहता ही है सर्वथा गुण रहित कोई वस्तु नहीं होती तो सकल एतर लक्षण महान परमात्मा निर्गुण हो सकता है क्या निर्गुण क्या वो वो स, दुनिया की सबसे घटिया वस्तु है क्या तुम्हें तो कैसे तो निर्गुण हो सकता है, है ना इतना ही और एक दिन वो स्वामी शंकरानंद जी का दिखाएंगे जन्म पर पुनर्विशनी दिन बता देंगे भी बहुत लिखा है इस अभी हम आपको हे के लिए आप पेट संख्या चार सौ एक लाएंगे चार सौ 401 चार सौ एक देखेंगे मिला परमार्थ अखिले प्रतिनिक है वहाँ पे परमा स्वरूप हे प्रतिनिक कहलाता है परमात्म स्वरूप क्या कहलाता है हे है पुरुषार्थ प्राप्ति के इच्छुक धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ है ना इसे मुक्षु कौन सा पुरुषार्थ है मोक्ष तो पुरुषार्थ प्राप्ति के इच्छुक जन जिसे दूर करना चाहते है जिसे उसे हे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है ने ने। ने ने। तो अब मोक्ष अब ध्यान देना की पुरुषार्थ प्राप्ति के जन, मतलब जन जिसे दूर करना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं मोक्ष के साधन मोक्ष के साधन परब्रम्ह स्वरूप का चिंतन पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किसका साधन है मोक्ष के साधन लग गया मोक्ष के साधन पर ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने वाले कौन होते हैं उस चिंतन के भी घटक किस चिंतन के भी घटक स्वरूप के चिंतन के विघटक क्लेश आदि को दूर करना चाहते हैं क्लेश मालूम है अविद्या ये सब क्या है ये क्लेश तो क्लेश आदि को दूर करना चाहते हैं इसलिए वे हे कौन हो जाएंगे क्लेश आदि क्ले हे कौन हो जाएंगे क्लेश आदि हो जाएंगे तो अखिले प्रतिनिधि को इस पेज पर दो प्रकार से समझाया है यहाँ समझाने के लिए उपयोगी अगले पेज का अगले पेज पर चलिए निखिली लिखा है ना निखिल एक ही है ठीक है निखिल यहाँ पर अखिल शब्द से अचित पदार्थ निखिल प्रतिनिक का अर्थ समझ लेना की त्याज हे का क्या अर्थ है तो संपूर्ण त्याज गुणों का कर विरोधी प्रतिनिक अर्थ है विरोधी प्रत्येक का क्या अर्थ है संपूर्ण त्याज्य गुणों का विरोधी हमने बताया अखिल है प्रतनीकत्व ये किसको कहा गया है परमात्मा को स्वरूप का विशेषण है किसका विशेषण है तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है अखिल है प्रतनीक कैसा स्वरूप है इसका क्या हुआ संपूर्ण त्याज गुणों का विरोधी संपूर्ण त्याज गुणों का कौन है परमात्मा का परमात्मा कौन है वहा हमने बताया ना ज्ञान ज्ञानानंद स्वरूप स्वरूप का विशेषण है अखिले प्रतिनिक तो से अखिले कौन होगा परमात्मा स्वरूप स्वरूप होगा ना जब स्वरूप का विशेषण है अखिले प्रतिनिधि अखिले प्रतिनिक कौन होगा परमात्मा स्वरूप होगा अखिले प्रतिनिक कर्त हुआ संपूर्ण त्याज्य गुणों का विरोधी क्या हो जाएगा संपूर्ण त्यागुणों का विरोधी कौन है तो जो त्याज गुणों का विरोधी उसमें त्याज गुण रह सकते है नहीं रह सकते हैं जैसे सूर्य अंधकार का विरोधी है तो सूर्य में अंधकार रहता है क्या नहीं, नहीं रहता है अब ध्यान देना गरुड़ जो है सर्व का विरोधी है तो गरुड़ के पास सर्व ठहरेंगे नहीं ठहरेंगे तो वो अखिल है प्रतिनिक कौन है परमात्मा तो उसमें कोई भी हे गुण रह सकता है हाँ तो क्लेस आदि कैसे है, है हैं। तो ये परमात्मा स्वरूप में रह सकते हैं नहीं।, नहीं रह सकते ध्यान रखना बात है में अखिले प्रतिनिक कर हो गया कि संपूर्ण त्याज गुणों का विरोधी यहाँ पर निखिल शब्द से अचित पदार्थ में विद्यमान छह भाव पदार्थ छह भाव पदार्थ लिख दिया है बल्कि ये लिखना चाहिए अचित पदार्थ में विद्यमान छह भाव विकार क्या होना चाहिए जो भाव पदार्थ कह दिया है ना तो वो विकार अर्थ में समझ लेना ठीक है तथा चेतन जीव में विद्यमान क्लेश कर्म विपाक और आसे भी विवक्षित होते हैं क्लेश कर्म और आसे भी विवक्षित होते हैं अचित पदार्थ में विद्यमान कौन छह भाव विकार आपको लिखाया लग रहा है ये लिखाया है ना अस्थि जायते विपरणते वर्धते लिखाया है ना और चेतन जीव में विद्यमान क्लेश कर्म विपाक और आशय विवक्षित होते हैं आगे देखना निखिल शब्द निखिल वही लेखी है अचित है यहाँ अचित में रहने वाले है कौन कार छाउ विकार छह विकार विकार और चित्र में रहने वाले है है? प्रकाशिका तो श्रुत प्रकाशिका की पंक्ति है ठीक है और इसमें जो है ना ये बराह ये बराहोपनिषद का वचन है सठ भाव विकृति सठ भाव विकृति मतलब सठ भाविकार बता रहे हैं क्या अस्थि जयते वर्दते परिणाम विकृति कहते हैं अस्थि अस्थि का अर्थ अस्थि जायते है ना तो जायते पहले लिखा क्या है उत्पत्ति जायते क्या है उत्पत्ति, उत्पत्ति जड़ की होती है कि चेतन की अचित की होती है ना तो ये अचित का एक विकार हो गया अचित का विकार क्या हो गया उत्पत्ति और जायते के पहले क्या है अस्थि अस्थि से क्या कहा जाता है अस्तित्व तो ध्यान देना कि अस्तित्व ब्रह्म का है कि नहीं है।, है आत्मा का भी है, है। तो यहाँ जो अचित का जो विकार अस्तित्व है उसका अर्थ है उत्पन्नावस्था रूप अस्तित्व क्या उसका उत्पन्ना रहेगा ब्रह्म में सदा विद्यमान रूप अस्तित्व है कैसा अस्तित्व है उत्पन्नावस्था रूप अस्तित्व रहेगा अच्छा वर्गतेगा क्या है वृद्धि वृद्धि किसकी होती जड़गी की चेतन की और विपरिणाम क्या है परिणाम परिणाम जैसे कि क्या है कि नया से पुराना हो जाना नया से शरीर पहले छोटे हो हो जाते जाते फिर बड़े हो जाते। तो परिणाम नहीं ये ये तो वृद्धि हो गई परिणाम ध्यान देना कैसे समझाओ में आपको जैसे कि हाँ नई वस्तु पुरानी हो जाएगी नई वस्तु और जैसे मिट्टी से घट हो जाएगी तो परिणाम है क्या बोले तो कौन नहीं पुराना होने का मतलब ये ध्यान देना वो ठीक हाँ, है वो पुराना होना मतलब कमजोर हो जाना धीरे धीरे शिथिल हो जाना तो क्या हो गया वो छीनता ठीक है ज्यादा पुराना हो गया जाएगी। पुराना हो तो छिड़ता ज्यादा पुराना होगा तो छीणता और देखे और न, हाँ अवस्थान्तर होने से परिणाम जैसे मिट्टी से घट हो गया मिट्टी से वो परिणाम हो गया ठीक कहा आपने और अब करते छीण होना बिना स्थिति का क्या थे बिना ये जड़ भाव पदार्थों में रहने वाले कितने विकार हैं विकार हो गए ना हाँ उस समय लगता है आपको हमने वो निरुक्त की पंक्ति लिखाई थी है? तो ये बराहे भी ऐसा आया है तो ये किस में रहने वाले भाव विकार हो गए जड़ पदार्थ में और देखो वहाँ था ना निखिल सबदेन अचित गा अचित गये छे तो सड भाव बिकार छ भाव बिकार हो गए ना अब है या देखेंगे वही पर चिदगत है, है देखे देखिए अस्मिता है ना राग द्वेश और निवेश ये पंच क्या है क्ले यहाँ प्रसंगानुसार तो समझेंगे अविद्या अपने को ना जानना क्या है अविद्या है अपने स्वरूप को न जानना क्या है योग सूत्र में बहुत कुछ बताया है अनात्मनी आत्मबुद्धि ऐसा ऐसा बहुत कुछ बता दिया है पर यहाँ इतने समझेंगे की अपने स्वरूप को ना जानना क्या है अविद्या है और अस्मिता अगर से मेरे नीचे दिया है अनात्मनि आत्मबुद्धि अनात्मनी अस्मिता ये हमने बताया ब्रह्म सूत्र श्रीवास्तव की व्याख्या प्रकाशिका है सूत्र प्रकाशिका की व्याख्या भावक प्रकाशिका है तो भाव प्रकाशिका इसमें ये बताया अस्मिता क्या है अनात्मा में आत्मबुद्धि अनात्मा में हाँ जो अनात्मा है ना आपका क्या वो बुद्धि उसमें उसको क्या समझना आत्मा दे इंद्री मन प्राण बुद्धि बुद्धि है ना उसको ही आत्मा समझ लेना चलो आगे ध्यान देना कहाँ है ना राग द्वेष और ये पंच क्लेश हैं। पूर्ण पाप क्या है कर्म अभी तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये चित्त गौन कौन कौन थे बोलो देखे देखे देखे देखे देखे। तो क्लेश कितने बताए पांच और क्लेश के बाद क्या है वहां पर कर्म कर्म किसे कहेंगे पूर्ण पाप को ठीक है देखे? पूर्ण पाप कर्म है और क्या है आपका विपाक किसे कहेंगे जन्म आयु और भोग जन्मायु और विपा का जाता और भोग योग है और उपासनाएं क्या है आशाई ठीक है, है? अब ध्यान देना तो यहाँ पर प्रत्यीक अर्थ क्या है विरोधी प्रत्यक का क्या है परमात्म स्वरूप उक्त सभी हे गुणों का विरोधी होने के कारण है उसमें रहते ही नहीं है इसलिए परमात्म स्वरूप निखिले प्रतिनिक कहलाता है उसका हे, हे है हे का तो ही नित्य निर्यपक है ऊपर आइए तो ध्यान देना ये किसका विरोधी परमापुरखिले स्वरूप है निखिल हे है है संपूर्ण हे पदार्थों का विरोधी है जो संपूर्ण हे पदार्थों का विरोधी है उसमें हे पदार्थ कोई रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो अविद्या माया कुछ रह सकती है रह ही नहीं सकती है तो वरिष्ठ सिद्धांत मानता है शंकर मत में अविद्या किस में ब्रह्म में यदि कहें नहीं नहीं ब्रह्म में नहीं है जीव में है तो जैसे आप बैठे हो आसन के ऊपर आप हट जाओ तो क्या बचेगा आसन क्या बचेगा तो यदि तो अविद्या जीव में है तो अविद्या पर क्या बचेगा तो ही के होगा क्या तो, तो फिर कैसे भाई कैसे बनेगा और फिर यदि अविद्या जीव में मान ली तो अविद्या किस में है जीव में आप इस आसन में बैठे है तो आपके आने के पहले आसन है कि नहीं है तो अविद्या जीव में है तो फिर अविद्या का कार्य जीव हो सकता है नहीं समझे हमारी बात यदि अविद्या जीव में है तो अविद्या का कार्य जीव हो सकता है हाँ अविद्या का कार्य जीव कब हो सकता है जब पहले से जीव ना हो तो फिर जब नहीं तो उसमें अविद्या रह सकती है नहीं तो सब बहुत विचारणी बातें हैं अविद्या किसमें कहते करण में यदि अविद्या करण में है तो करण को अविद्या का कार्य कह सकते हैं तो अंतता किसमें मानना पड़ेगा जाके ब्रह्म में इसीलिए ब्रह्म में भी कहते हैं तो कहते पूरा पूरा आवरण नहीं करता है ब्रह्म स्वरूप का कौन अविद्या जैसे आकाश में जब मेघ आ जाता है तो कुछ उसमें आवृत होता है आकाश कुछ आवृत नहीं होता है तो आकाश तो ठीक है से, उत्पत्ति हुई है शांत सवयोग है तो कुछ अंश आवृत हुआ कुछ नहीं हुआ तो ब्रह्म ऐसा शांत सावयोग क्या तो कहते बनेगा तो सब कुछ नहीं बनता है कहते हैं कहते कुछ में अविद्या आई कुछ में नहीं आई तो जो अविद्या वाला हो गया वो जीव हो गया जो अविद्या रही है वो ईश्वर हो गया तो अविद्यावयोग है क्या और ये शांत होएगा तो, तो कहते बनेगा और शांत हो गया तो तुम्हारा बिना सिप हो जाएगा हम्म तो यहाँ तो, तो, तो किसी भी स्थिति में उसमें मानते नहीं अविद्या जगत उत्सि के लिए अविद्या तो तो तो करेगा इस वर्ष अब किसी की सहायता नहीं लेता है सहायता किसकी लेगा वो स्वयं संकल्प करेगा संकल्प के लिए किसी की जरूरत नहीं है अब इतना है अविद्या उसमें कभी भी नहीं है किसमें विद्या नहीं है ब्रह्म नहीं विद्या निरपेक्ष उसका कर्तव्य तो संकल्प तो है अब इतना जरूर है कि सृष्टि के पहले जैसे परमात्मा है वैसे क्या है उनकी आश्रित रहने वाला जीव।, जीव और प्रकृति भी है जीव और प्रकृति भी है तो यहाँ ब्रह्म किसको कहा गया है जीव प्रकृति तथा गुणों से विशिष्ट को जीव प्रकृति तथा गुणों से विशिष्ट को तो संकल्प कौन करता है विशेष परमात्मा वो संकल्प करता है और सृष्टि कर देता है मतलब अपने आश्रित रहने वाले ये जो क्या है जीव प्रकृति है ना तो जीवों को जो है ना वो शरीर दे देता है जीवों को क्या दे देता है तो वो ये जीव प्रकृति उससे अलग है क्या अलग ही नहीं सब तो उसका ही है तो अलग से कुछ कुछ नहीं लेता है अलग से पर अपने विशेषण तो उसके विशेषण तो उसके अपने ही जैसे जो मकड़ी जाला बनाती है तो बाहर से कुछ लाती है क्या तो परमात्मा भी बाहर से कुछ नहीं लाता है ये जीव प्रकृति ऐसा विद्या विद्या यहाँ नहीं है अब ये है कि उसका विशेषण जो है ना ये प्रकृति उसका ही जगत रूप में ये वो ये सब ये मात अहंकार रूप में हो जाता है है ना और जीवों को क्या है वो शरीर दे देते हैं भगवान और ऐसा कुछ नहीं है विद्या माया है ना वो स्वाभाविक रूप से सर्वज्ञ है स्वाभाविक रूप से कर्त्य संकल्प है और कर्तृत्व भी उनमें स्वाभाविक है इस प्रकृति के कारण कर्तित्व तो आता हो ऐसा सिद्धांत नहीं मानता है है ना प्रकृति के कारण तो नहीं है कर्तित्व स्वाभाविक है स्वाभाविक से सुभावी तो वो सब बना हैं वो तो प्रकृति का परिणाम करने वाले हैं ना कि अपने अपने को कर्ता बनने के लिए प्रकृति की अपेक्षा रखते हैं ये बात नहीं है जैसे आप ध्यान देना आप लेखक हैं तो उसमें कर्तृत्व शक्ति के लिए लेखन की अपेक्षा लेखने की अपेक्षा है क्या शक्ति पहले से आप में पहले। आप तो उसका करण रूप तो उपयोग कर रहे हैं लेखनी के होने पर लेखक लिखे लेखनी के बिना ना लिखे तो सामर्थ्य लेखनी से आता है क्या तो सामर्थ तो पहले ही सही है उनका जगत करती हूँ तो सामर्थ्य पहले ही सही भगवान में ठीक है हाँ। अब देखेंगे तो हम ये बताना चाहते हैं कि अखिल है प्रतिनिक हैं तो अविद्या का अर्थ है आत्मस्वरूप को ना जानना ऐसी अविद्या है उसमें अविद्या का अर्थ है आत्मस्वरूप को न जानना ये ध्यान रखना जीव प्रकृति तो उसका विशेषण है वो तो है ब्रह्म में नहीं लेखनी नहीं वो भी तो लिखेगा नहीं करतृत्व सामर्थ तो उसमें है कि नहीं है आप लेखनी नहीं तो आप इससे पूछ कर सकते कि नहीं कर सकते नहीं। तो कर्तृत्व तो के बिना ये हो रहा है तो कर्तित्व तो लेखनी साथ लेखनी के अपेक्षा रखता है किसी कारण की अपेक्षा रखता है स्वाभाविक है पर कार्य करने के लिए ध्यान देना कारण कलाप से आइये सकल कारण चाहिए एक होने पर होता है मान लीजिए मिट्टी दंड चक्र सबके होने पर ही घट बनाता है यदि उसके पास दंड चक्र ना हो घट न बनाए तो उसमें सामर्थ नहीं है क्या कुलाल में नहीं। नहीं। तो ध्यान देना यदि कुलाल के पास यदि कोई उपकरण ना हो तो ये कहा जाएगा जो उसके पास जो है ना घट निर्माण कर फिर तू नहीं इसलिए नहीं बना रहा है कहा जाएगा सहायक सामग्री नहीं है सहायक सामग्री इसलिए नहीं बनाता है तो आपने पूछा क्या था अभी हाँ तो लेखने के बिना ही कर्तृत्व उसमें पहले अच्छा और फिर लेखनी के बिना क्यों नहीं लिखता है क्योंकि उसका करण करण नहीं है है ना तो काम करने के लिए सकल कारक चाहिए तो अथवा एक ही चाहिए सकल तो सकल कारक होने पर कार्य संपन्न होगा क्रिया संपन्न होगी लेकिन कर्तव्य सामर्थ स्वा स्वाविक है कर्त्यु सामर्थ कैसा है स्वाभाविक है, है न हाँ। अब जैसे देखना यदि साइकिल नहीं है तो आप हरिद्वार नहीं जा रहे हैं तो फिर आप में क्या है कि वो वो कर्फ्यू सामर्थ्य नहीं है क्या है हाँ? ना कर्फ्यू सामर्थ्य वो जड़ से थोड़ा आता है चेतन में सामर्थ होता है है ना सामर्थ किस में होता है चेतन में होता है और तभी तो जो तु, है सामर्थ होने पर ही तो व्यक्ति साइकिल चलाता है और साइकिल से जाता है सामर्थ होने से ही साइकिल नहीं है तो साइकिल पकड़ने के लिए कुछ दूर पैदल जाएगा कि नहीं जाएगा तो उसके सामर्थ्य के बिना चला तो सामर्थ्य जो है लेटनी से नहीं आता है सामर्थ्य स्वाभाविक है उसमें और कार्य करने के लिए केवल कर्तव्य कार्य होता है सकल तो कारण के होने पर सकल कारक के होने पर है ना? कोई अपने मित्र को धन देना चाहता है और मित्र ना मिले तो धन देगा तो इससे मान लिया जाएगा कि तो उसने सामर्थ नहीं है देने का ये मान लिया जाएगा कि, मतलब धन देने के लिए जो जो एक सामग्री चाहिए वो नहीं है मित्र भी तो होना चाहिए तब दे पाएगा अर... पुरुष तो को नहीं असंग असंग मानने का क्या मतलब हुआ श्रुति ऐसा नहीं कहती है hmm. बात ही समझ में श्रुति परमात्मा में जगत करती तो कैसा कहती स्वाभाविक असंग hmm. मानने का मतलब यही है कि ये क्लेश कर्म विपाक उसमें नहीं है क्या नहीं है hmm. बताइए ही समझ श्रुति सिद्ध ध्यान देना की श्रुति सिद्ध विशेषणों का निराश नहीं करती असंग एवं पुरुषा श्रुति श्रुति सिद्ध विशेषणों का निराश बल्कि अन्य विशेषणों का निराश करती है तो जैसे क्लेश कर्म आदि नहीं होने से वो कैसा है असंग यही मतलब हुआ है ना और यदि कुछ भी नहीं है तो प्रकृति के संबंध से जो तो कहते हैं आएगा वो बनता है क्या कुछ भी वो तो फालतू बातें है का मतलब यही है कि जैसे देखिए कि वो लिपाही मान नहीं होता है क्या मतलब है लिपाही मान परमात्मा जगत का कार्य करने पर भी जगत के सुख दुख से सुखी दुखी होता है क्या तो असंगी तो बना रहता है वो है ना लोग क्या करते हैं तमाम आश्रम का प्रपंच करते रहेंगे बोलते हैं हम असंग तो भगवान असंग नहीं देते क्या तो असंग का मतलब है कि यही जो है ना प्रकृति के संसर्ग से जो ये ये ये क्या नहीं।, नहीं है उसमें क्ले शादी नहीं है पता है समझ में? असंग का मतलब ये नहीं कि उसमें कर्फी भी नहीं है नहीं। क्या नहीं नहीं हम कहते हैं कि फिर सांख ने असंग कह दिया पर वो ब्यास जी जो कह रहे हैं जन्माद्यसा तो उसको छोड़ा जाएगा अच्छा और जब वो दो तो ये परमात्मा कैसा है तो एक श्रुति को लेकर निर्णय होगा कि सभी श्रुतियों को लेकर होगा सभी तो फिर असंग भी नहीं छोड़ना है भी नहीं छोड़ना है दूसरी भी नहीं छोड़नी है करके दिखाए कर पाएंगे वो और यहाँ तो सब तो सबको मिला करके किया जाता है असंग अजम पुरा पहले देखो पीछे से फिर यहाँ पर आते है। हैं क्या लिखा है वहाँ पर सबको देख ना आत्मा संग रही थे संघो एवं पुरुषता इस शुक्ति के बल से हम आत्मा में कर्तित्व स्वीकार नहीं करते ठीक है जो आत्मा संग रही है उसमें कुछ है ही नहीं आत्मा का कर्तृत्व स्वीकार करने पर उपचन की क्या गति होगी आत्मा स्वरूपता शुद्ध ही है नीवात्मा के प्रसंग में है संघो एवं पुरुषता शुद्ध आत्मा के प्रसंग में देख कर्मकृत प्रकृति संसार के कारण संसरण करता है जीवात्मा किसके कारण संसरण करता है कर्मकृत तो प्रकृति तो इस कारण ऐसी उसका संसरण कैसा है है उपाधि है संसरण कैसा है उसका और स्वरूपता वो कैसा है असल तो ये बात जो है ना ये तो इस वचन से स्वरूपता शुद्ध आत्मा कही जाती है जो जीवात्मा है ना शुद्ध आत्मा उसके विषय में कहा गया है किसके विषय में कहा गया है जीवात्मा और यदि परमात्मा के विषय में लगाना हो भी लेना कि वो स्वाभाविक जगत कर्तवान नहीं करती देखो आगे लिखा है सिद्ध सिद्ध स्वाभाविक नहीं किया जाता सिद्ध आत्मा के विशेषण उसकी असंगता के विरोधी नहीं है उसकी असंगता के विरोधी नहीं है हाँ। कौन सी आत्मा की असंगता की विरोधी नहीं क्या कहा जाता है असम निति द्वारा आदि का आत्मा में स्वरूप का अभाव कहा जाता है औपाधिक्व का अभाव कहा जाता है भोक्तृत्व का अभाव कहा जाता है सुखित्व का अभाव कहा जाता है, का जाता है। ना? का थे थे तो जो श्रुति से सिद्ध नहीं है उनका ये देर होगा औपाधिक सिद्ध नहीं है उसका यह देगा उल्टा असम कहती है तो जैसा होगा आप औपाधिक करतृत्व मानते वो नहीं होगा उसमें जो जो है वही होगा छह विकार हुए ना तो ये परमात्मा में है क्यूँकी उसका स्वरूप कैसा है संपूर्ण त्यागुणों का विरोधी है तो संपूर्ण त्यागुण कौन हुए है गुण अचित में रहने वाले छह भाव पदार्थ और चेतन में रहने वाले कौन कौन क्लेश कर्म में विपाक और आशय ये चार है ना ये चार तो इन परमात्मा स्वरूप क्या इनका विरोधी है तो विरोधी तो उसमें रह सकते हैं नहीं नहीं रह नहीं सकते है क्योंकि विरोधी है यहाँ तो उपाधि से रहते हैं ऐसा भी नहीं मानते हैं बातें है समझ नहीं? में मत में क्या क्या मानते हैं कैसे रहते हैं सब कुछ उपाधि से यहाँ वो भी नहीं मानते हैं कुछ नहीं और देखना तो ज्यादा शुद्ध परमात्मा कौन मान रहा है देखो को तो तो कुछ भी मानती नहीं है विरोधी उसमें रहती नहीं, वे वे नहीं। उस जाता है आगे देखेंगे अक्षर कौन है परमात्मा का स्वरूप समझ जाओगे अब प्रत्यनिक का क्या अर्थ है भाई और हे का क्या अर्थ है त्याग कौन है ना त्याज क्या है की मुक्शु जिनको जिनका मुमुक्षु जिसका त्याग करना चाहे था उसे क्या कहते है तो परमात्म स्वरूप के चिंतन के विघटक क्लेश आदि को त्याग करना चाहता तो क्लेसि क्या हो जाएंगे हे और क्लेश आदि हे हो गए और साथ में क्लेश आदि हे हो गए तो उत्पत्ति आदि को हे कैसे कहेंगे है ना उत्पत्ति आदि को हे इस प्रकार कहेंगे कि मोक्ष का विरोधी होने से देखना परमात्म स्वरूप मिनट अभी तो हे किसको समझा आपने क्लेश आदि को अच्छा और यहाँ अस्मिता, राग द्वेश को भी हे कहा है ना <स्थारी> <स्थाति> <त्थान> <द्थाद> तो ये ध्यान देना मुमुक्षु के चिंतन के लिए उपयोगी जो है उसे क्या कहेंगे उपाधि मुमुक्ु के चिंतन के लिए उपयोगी गुण को क्या कहेंगे <स्थाध> उपाधि <द्थाध> और उससे भिन्न को क्या कहेंगे है <स्थाद> ना <स्थाध> <स्थाध> तो ये उत्पत्ति आदि छह विकार ये मुमुक्षु के चिंतन के लिए उपयोगी है उपयोगी कहेंगे उपाध्य उससे भिन्न क्या हो जाएगा ये तो चिंतन के लिए उपयोगी ना होने से इसको कह देंगे किसको इस को ये भी हो गया अच्छा जी ये हो गया अब आगे चलो तो अब ध्यान देना ये भगवान कैसे है अखिले प्रतीक है अखिले प्रतीक समझ गए और आगे क्या कहा गया है अनंत क्या कहा गया अनंत अनंत कौन है बोलो परमात्मा का स्वरूप अच्छा तो अनंत को संक्षेप में समझिए आगे फिर यहाँ जितना आ रहा है सबका स्वयं आगे प्रतिपादन होगा एक एक शब्द का परमात्मा स्वरूप असली है वैसे ही वो अनंत भी है अनंत का अर्थ ध्यान देना कि अंत जिसका अंत ना हो अंत का मतलब सीमा अंत का क्या मतलब है न सीमा ये जिसका अंत नहीं है उसे कहेंगे अनंत अंत का मतलब है अथवा परिच्छेद जिसका परिच्छेद नहीं है तीन प्रकार से परिच्छेद होता देश से काल से और वस्तु से तो देश परमात्मा कैसा है देश काल वस्तु परिच्छेद से रही है संक्षेप में सुनिए जो वस्तु एक देश में रहती है दूसरे देश में नहीं रहती है उसे कहते हैं देश परि वह वस्तु देश परिच्छेद वाली होती है क्या जो वस्तु एक देश में रहती है दूसरे देश में नहीं रहती है वह वस्तु कैसी होती है वाले जैसे घट एक स्थान में रहता है सभी स्थान दूसरे स्थान पर रहता है तो घट कैसा हो गया देश परिच्छेद वाला देश परिच्छेद मतलब देश से देश परिच्छेद वाले को क्या कहेंगे देश से हाँ तो अब ध्यान देना देश परिच्छेद वाला कौन हो गया घट देश परिच्छेद क्या हुआ मतलब वस्तु का एक एक देश में रहते हुए दूसरे देश में न रहना एक देश में रहते हुए दूसरे देश में न रहना क्या हो जाएगा तो वस्तु का देश परिचय है ना एक देश में रहते हुए दूसरे देश में न रहना क्या हो जाएगा देश परिचय तो हो जाएगा तो भटादी कैसे है देश परिच्छेद मतलब देश के परिचन्न हो तो परमात्मा ऐसे है की एक देश में रहते हो दूसरे देश में ना रहते हो तो परमात्मा देश परिच्छेद वाले हुए कैसे हो गए देश परिच्छेद से रहित देश परिच्छेद से देश परिच्छेद से रहित मतलब देश से है देश से घटादी पदार्थ देश परिच्छेद वाले अर्थात देश से परिचिन है परमात्मा देश परिच्छेद वाली नहीं है मतलब दे पर रहित है अर्थात देश से अपरिछिन्न है तो अनंत का होता है देश परिच्छेद से रहित काल परिचे से रहित और वस्तु परिच्छेद से रहित देश परिच्छेद समझे अब इसमें नहीं नहीं है है संबंध इसके ऊपर देखेंगे में इसके पहले पर पे चलो अनंत पे मिला अंत का अर्थ होता है परिच्छेद या सीमा मिल गया अंत का क्या अर्थ होता है परिच्छेद या सीमा जिस वस्तु का अंत नहीं होता है वह अनंत कही जाती है लग गया तो अंत का क्या मतलब है परिच्छेद जिसका परिच्छेद नहीं होता है जिसका सीमा नहीं होती है ना देखना आगे समाप्त अंत अनंतम, परिच्छेद का क्या इसमें अंत का क्या दिया है परिच्छेद चलो आगे ध्यान देना देश काल और वस्तु भेद से परिच्छेद तीन प्रकार का होता है है ना इसमें पहला कौन सा परिच्छेद हो गया देश परिच्छेद हो गया एक स्थान में रहने वाले पदार्थ का दूसरे स्थान में न रहना देश परिच्छेद होता है क्या है। एक स्थान में रहने वाले पदार्थ का दूसरे स्थान में न रहना देश परिच्छेद होता है घटा भी एक स्थान में रहते हुए दूसरे स्थान में नहीं रहते हैं अतः ये देश, देश परिच्छेद वाले होते हैं जीवात्मा भी अणु होने के कारण एक स्थान में रहता है दूसरे स्थान में अतः भी देश परिच्छेद वाला है ठीक है और परिच्छेद वाली वस्तु को क्या कहते हैं परिच्छि तो देश परिच्छ कौन हो गया बोलो घटा दी है ना जीवात्मा भी हो जाएगा और परब्रह्म ऐसा है कि एक स्थान में रहे दूसरे स्थान में न रहे तो वो देश परिच्छेद वाला होगा कैसा होगा देश परिच्छेद परब्रह्म सभी स्थानों में व्याप्त होने के कारण देश परिच्छे से देश परिच्छेद से रही क्यों है क्योंकि सभी स्थानों में व्याप्त है है ना कोई ऐसा जगह है जहाँ ब्रम न हो तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा देश परिच्छेद से रही हो जाएगा चलिए अब काल परिच्छेद देखेंगे ध्यान देना जो वस्तु एक काल में रहे दूसरे काल में न रहे उसे क्या कहेंगे काल, काल, काल वाली पर काल परिच्छेद अथवा काल परिचिन काल से परिचिन हो जाएगी जो वस्तु एक काल में रहे दूसरे काल में न रहे जैसे आम के फल अभी है तो आम, आम के फल कैसे हो गए काल परिच्छेद वाले अथवा काल से परिचिन घटा दी देखो उत्पत्ति से पहले घटा दी रहते हैं mm. और विनाश के बाद घटा दी रहते हैं mm. उत्पत्ति का ध्यान लेना, उत्पत्ति काल से पूर्व काल में घटा दी mm. और विनाश काल से पर काल में घटा दी mm. mm. तो कैसे हुए काल परिचय? परिच्छेदी काल से परिचर्ण हो रहे ठीक है जैसे गंगा में बाढ़ अभी है तो बाढ़ कैसी हुई काल परिच्छेद उ लगाइए पंक्ति एक काल में रहने वाले पदार्थ का दूसरे काल में न रहना काल परिचेद होता है लगे घटाधि कार्य उत्पत्ति काल के पूर्व और विनाश के पश्चात नहीं रहते हैं असाओगे कैसे होते हैं है काल परिच्छेद होते हैं है ना? परमात्मा सरो काल में रहता है इसलिए काल परिच्छेद से काल परिच्छेद से क्यों रहते है क्योंकि वो सभी काल में रही रही परमात्मा ऐसा कोई काल है जब परमात्मा न रहता हो तो कैसा हो गया वो काल परिच्छेद से रहित हो गया ठीक है आप देश परिच्छेद काल परिस्थे अच्छा वस्तु परिच्छेद क्या होता है बताइए बोलो बोलो ध्यान है थोड़ा चलो तीन तो जिस प्रकार देश का अभाव होने से देश अपरिच्छेद नहीं होता मिल गया, गया। परमात्मा में देश परिच्छेद रहेगा कि देश अपरिच्छेद दे। देशा। देशा। तो वहा देश का अभाव होने से देश अपरिच्छेद होगा क्या बात आती है इसमें तो ध्यान देना कि एक जो वस्तु एक देश में रहते जो वस्तु एक देश में रहती है दूसरे देश में नहीं रहती उसे क्या कहते हैं देश परिच्छेद वाला परमात्मा सभी देशों में रहता है तो देश का अभाव होने से परमात्मा देश परिच्छेद के अभाव वाला है अथवा सर्वदेश वृत्ति होने से देश परिच्छेद के अभाव वाला है बताइए देश, देश, देश परिच्छेद के अभाव वाला है लग गया देश के अभाव होने से है क्या आगे देखना काल का अभाव होने से काल अपरिच्छेद नहीं होता ध्यान देना परमात्मा काल अपरिच्छेद वाला है है ना? या काल परिच्छेद से रहित है काल परिच्छेद से रहित होने तो काल का अभाव होने से काल परिच्छेद सरोकाल वृत्ति होने से काल परिच्छेद काल का अभाव होने से है क्या कहते वस्तु का अभाव होने से वस्तु अपरिद नहीं होता वस्तु का अभाव होने से वस्तु अपरिच्छेद जो संक्रमण में कहते हैं ना कि जो अनोन्या भाव का प्रतियोगी होगा वो क्या होगा वस्तु परिच्छेद वाला जैसे ध्यान देना घट से भिन्न क्या है पट पट से भिन्न क्या है घट तो घट का अनोन किस पत किस किस तो तो भाव किसमें है पट तो पट में को क्या कहेंगे वस्तु परिच्छेद परिच्छेद हो गया अनोन्या भाव का प्रतियोगी अनोन भाव प्रतियोगी तो अब अनोन भाव प्रतियोगी तो किसमें आया घट में तो घट हो गया क्या वस्तु परिचय वाला वस्तु परिचय तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब में परस्पर का क्या रहता है अनुन्य भाव तो वो अन्य अभाव के प्रति है अर्थात वस्तु है। वस्तु परिचय वाले परिचय अब ध्यान देना तो वस्तु वस्तु परिचय के अभाव वाला परमात्मा कब होगा संक्रमतानुसार जब ऐसा वस्तु परिच्छेद का लक्षण संक्र मत में किया जाएगा तो मतलब जब ब्रम से ऐसा माने ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है ब्रम से भिन्न यदि ब्रह्म से भिन्न जगत हो ब्रह्म से भिन्न क्या हो तो ब्रह्म का अनोनया भाव किस में जाएगा जगत में तो अनोनया भाव का प्रतियोगी कौन होगा यदि ब्रह्म का अनोनया भाव ले किसी में घटा दी किसी में तो भाव का प्रतियोगी तो वस्तु परिच्छेद वाला हो जाएगा संक्रम कैसा हो जाएगा तो वस्तु परिच्छेद के अभाव वाला कब होगा जब कोई वस्तु हो ही नहीं कोई वस्तु जब कोई है ही नहीं तो ब्रह्म का अनोनया भाव कहीं मिलेगा तो अनोन्य भाव का प्रतियोगी बनेगा अन्य भाव का प्रतियोगी होना ही तो वस्तु परिचेद वाला होना है तो वस्तु परिचेद वाला नहीं हो, तो ध्यान देना वस्तु परिच्छेद से रहित सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं ब्रह्मेचर सकल का भाव है ना पड़ेगा तो ध्यान देना देश परिच्छेद से रहित होने के लिए कहना पड़ता है सकल देश का भाव देश को मान करके ही तो वो कहा जाता है कि देश परिच्छेद से रहित है और काल को मान कर तो कहा जाता है कि वो काल परिच्छेद से रहित है क्यों सभी काल में है सभी देश में है तो काल को छोड़कर क्या तो यहाँ पर क्यों तो छोड़ दे हो सबको यहां भी सबको लेकर घटा दीजिए होता है ना तो वस्तु परिच्छेद का लक्षण क्या है आपको बताया जाएगा सब एक रूपता होनी चाहिए सभी यहाँ पर यह भी ध्यातव्य है देखो कि पाठ देख यहाँ पर यह भी ध्यातव्य जिस प्रकार किसी देश विशेष से संबंध न रखना देश परिच्छेद किसी देश विशेष से संबंध न रखना देश परिच्छेद से संबंध न रखना काल परिच्छेद उसी प्रकार किसी वस्तु विशेष से संबंध न रखना ही वस्तु है कैसी वस्तु से वस्तु विशेष से वस्तु ध्यान देना देश विशेष से सम्बन्ध रखना देश परिच्छेद है की देश विशेष ऐसी सम्बन्ध न रखना इसका मतलब क्या है सभी देशों से संबंध रखना देश परिच्छेद का अभाव हो जाएगा है ना और देश विशेष से संबंध रखना क्या हो जाएगा देश परिच्छेद और देश परिच्छेद रखना और काल परिच्छेद क्या होगा काल विशेष से संबंध रखना काल परिच्छेद क्या होगा और काल परिच्छेद से रहित होना क्या होगा लगाइए जिस प्रकार किसी देश विशेष से संबंध न रखना देश परिच्छेद है तथा किसी काल विशेष ऐसी सम्बन्ध ये लगता उल्टा हो गया ये लगता है कुछ गलत लिख गया रहा हूँ मैं यहाँ पर या भी ध्यातव्य जिस प्रकार किसी देश विशेष ऐसी सम्बन्ध कुछ त्रुटी है यहाँ पर ना रखना। देश विशेष से ना रखना।, तो रखना अच्छा देश विशेष से सम्बन्ध ना रखना तो तो ये, तो नहीं तो फिर देश अपरिचित दे यहाँ पर होना चाहिए नहीं समझे किसी देश विशेष से संबंध ना रखना तो ये क्या होगा देश अपरिचित होगा ना क्या होगा दूसरे देश से संबंध नहीं रखा तो उससे उस में नहीं काल काल किसी विशेष से संबंध ना रखना क्या है काल और काल विशेष से संबंध रखना भी दोनों पक्ष है ना एक दूसरों में न रहे उसी प्रकार किसी वस्तु विशेष से, से संबंध न रखना ये क्या है वस्तु परिचय बिल्कुल सही बात है दोनों पक्ष में घटता है है ना ठीक है देखो यहाँ पर यावी दे कि जिस प्रकार किसी देश विशेष से संबंध न रखना क्या है देश परिच्छेद और किसी काल विशेष से संबंध न रखना क्या है काल परिच्छेद तो देश परिच्छेद का अभाव क्या होगा सभी देशों से संबंध नीए। रखना नीए। नीए। नीए। और, और काल विशेष से संबंध न रखना काल परिच्छेद है तो काल परिच्छेद का अभाव क्या होगा सभी कालों से संबंध रखना मतलब काल विशेष से हाँ आगे देखो चिंतन करके आना यदि कुछ होगी टूटी तो सुधारेंगे है ना उसी प्रकार किसी वस्तु विशेष से संबंध न रखना ही वस्तु परिच्छेद है वस्तु विशेष से संबंध न रखना ही क्या है हाँ तो वस्तु विशेष से संबंध न रखना क्या होगा तो ध्यान देना ऐसा होने से सभी वस्तुओं से संबंध रखना सभी वस्तुओं से वस्तु अपरिक्षित हो जाएगा क्या हो जाएगा वस्तु ऐसा होने से सभी वस्तुओं से संबंध रखना अर्थात सर्व वस्तु संबंधित भी वस्तु अपरिचित होता है अच्छा अब आप संक्षेप के समझिए आप हमने बताया कि जिस प्रकार देश का अभाव होने से देश परिच्छेद से रही होता है परमात्मा क्या तो काल का अभाव होने से वो काल परिच्छेद होता है क्या नहीं। उसी प्रकार वस्तु का अभाव होने से वो वस्तु परिच्छेद से रही नहीं हो सकता है तो यहाँ ध्यान देना जो एक वस्तु से संबंध रखे दूसरे से ना रखे उसे कहेंगे वस्तु परिच्छेद वाला क्या जो एक वस्तु से संबंध रखे दूसरे से ना रखे उसे क्या कहेंगे वस्तु परिचय अब जैसे ये टेबल से संबंध रखा है तो वहाँ संबंध रखा है तो ये कैसी हो गई वस्तु परिचय वाली परिच्छेद जीवात्मा एक शरीर में कैसे संबंधित है दूसरे से संबंधित है तो कैसे हुआ ये वस्तु परिचय जो एक वस्तु से संबंध रखे दूसरे से न रखे वो वस्तु परिचे वाला होगा और परमात्मा का एक से संबंध है बल्कि तो कैसा हो जाएगा वस्तु परिचय के अभाव वाला वस्तु परिचय के या संक्षेप में वस्तु परिचय क्या हुआ एक वस्तु से संबंध रख... ना और दूसरी वस्तु से संबंध जिस जिस वस्तु का किसी एक से संबंध हो दूसरे से संबंध ना हो उसे क्या कहेंगे वस्तु परिचय तो जैसे जीवात्मा एक तरीके से संबंध रखता है और परमात्मा सभी से संबंध रखता है की नहीं रखता है तो वो हो जाएगा वस्तु परिच्छेद के अभाव वाला तो वस्तु परिच्छेद का अभाव है सर वस्तु अंतरात्मा त्रु सर वस्तुत्मा सभी वस्तुओं का अंतरात्मा कौन है हाँ? तो सभी वस्तुओं का अंतरात्मा होना ही वस्तु परिचय से होना है यदि एक का अंतरात्मा हो दूसरे का अंतरात्मा ना हो तो क्या होगा वो वस्तु परिचय वाला जीव एक का अंतरात्मा है एक शरीर का सभी शरीरों का अंतरात्मा है तो कैसा होगा वस्तु परिच्छेद वाला यद्यपि जीवात्मा ध्यान देना काल परिच्छेद से रहित है ना लेकिन वस्तु विक्छेर से नहीं थे क्योंकि इसका एक से संबंध है दूसरे के साथ संब नहीं है किसके साथ संबंध एक शरीर सभीरों के साथ सं तो कैसा ये वाला परमात्मा का सभी पदार्थो से संबंध है सभी वो से संबंध है तो वो कैसा है वस्तु परिच्छेद से रहित है अब जहाँ पाठ चल रहा है वहाँ देखो कितना पेज पाठ है अपना बोल सकते तीन सौ तिरासी देखो वस्तु परिचय लगाइए ध्यान देना कि परमात्मा सभी में रहता है इसलिए परमात्मा सभी शब्दों से कहा जाता है परमात्मा जैसे सुनो जैसे कि देखना चैत्र मैत्र जैसे सुनो जब कहा जाए चैत्र जानता है चैत्र तो जानने वाला कौन है अच्छा अब ये जड़ शरीर जानेगा कि की आत्मा जानेगी तो ध्यान देना कि जो चैत्र शब्द यहाँ पर आत्मा को कह रहा है क्यों आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर के वाचक शब्द से आत्मा को कहा जा रहा है आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर के वाचक शब्द से किसको कहा जा रहा है जैसे चैत्र जानता है चैत्र शब्द शरीर का वाचक है यहाँ पर किसको कह रहा है आत्मा को और परमात्मा जड़ चेतन सभी में रहते हैं तो सभी शब्दों से कौन कहे जाते परमात्मा कौन कहे जाते अब ध्यान देना तो हमने बताया था ना जीव के वाचक शब्द जीव का बोध कराते हुए किसका बोध करा देते अंतरात्मा परमात्मा का है ना पृथ्वी का वाचक पृथ्वी शब्द पहले तो इस पृथ्वी को कहेगा किसको कहेगा और पृथ्वी को कहते हुए किसको कह जाएगा परमात्मा को कह जाएगा ये समझते हैं ना तो इसीलिए सर्वो धनुद्रह्म कहा जाता है न क्यूँकी सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ क्या है तो सर्व शब्द जड़ चेतन को कहते हुए जड़ चेतन के अंतरात्मा का ब्रह्म है तो सब कुछ ब्रह्म है कुछ ब्रह्म में नहीं है ऐसा कह सकते घट ब्रह्म में नहीं है, कह सकते पट ब्रह्म में नहीं है, कह सकते तो अब लगाइए पंक्ति लग जाएगी आपको देखो यह, यह नहीं है मतलब घट पट नहीं है है ना ऐसे व्यवहार के योग्य कौन होगा घटपट घट को पट कह सकते पट को घट कह सकते या या नहीं है इस प्रकार व्यवहार के योग्य होना क्या है वस्तु परिचय तो ऐसे व्यवहार के योग्य कौन है घटपट आदि है न तो वस्तु परिच्छेद वाले कौन होंगे घटपट या यानी घट घटपट है या घटपट नहीं है क्या बोलोगे तो ऐसे व्यवहार के योग्य कौन हुआ घटपट है ना तो व्यवहार के योग्य है वस्तु परिच्छेद हुआ है ना तो व्यवहार के योग्य कौन है घटपट तो ये हो गए वस्तु परिच्छेद वाले बोलती है इधम इधम न बहती इत व्यवहार वस्तु परिच्छेदा एक वस्तु दूसरी वस्तु हो सकती है घटपट हो सकता है आ, एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है घटपट नहीं है पट घट नहीं है इस प्रकार व्यवहार किए जाने वाले व्यवहार के इस प्रकार किए जाने वाला कौन व्यवहार घटपट इस प्रकार क्या किया जाता है तो व्यवहार के योग्य कौन है तो ऐसे व्यवहार की योग्यता ही क्या है वस्तु परिच्छेद ऐसे व्यवहार की योग्यता किस में रहेगी तो व्यवहार की योग्यता रूप वस्तु परिच्छेद घटाडी में रहता है लगा और पर ब्रह्म अंतरयामी रूप से सभी में विद्यमान होने के कारण सभी शब्दों से कहे जाते हैं पर ब्रह्म सभी शब्दों से क्यों कहे जाते हैं? है सभी में अंतर्यामी रूप से सब कुछ ब्रह्म है सर्वम खुदम है, है सब कुछ वास्व है इसलिए घट ब्रम्म नहीं है कह सकते घट ब्रम्ह नहीं है इत्यादि व्यवहार के योग्य ब्रह्म है क्या तो ये ऐसे व्यवहार की योग्यता है वस्तु परिच्छेद और व्यवहार की योग्यता का अभाव क्या होगा वस्तु अपरिच्छेद वह ब्रह्म में विद्यमान है लग गया इसलिए ब्रह्म घटादी शब्दों का वाच्य है सर्वात्मा तो अर्थात सबका आत्मा होना ही वस्तु अपरिच्छेद है सुनो घट ब्रह्म नहीं है कह सकते कह सकते नहीं। नहीं। हाँ तो ध्यान देना या घट ब्रह्म नहीं है इस प्रकार नहीं कह सकते तो ऐसे व्यवहार की योग्यता किस में रहेगी ऐसे व्यवहार की योग्यता ब्रह्म में रहेगी <गराय> तो ऐसे व्यवहार की योग्यता का अभाव भी क्या है वस्तु परिचय का अभाग? अच्छा घट पट नहीं है कह सकते कि नहीं कह सकते पट घट नहीं है कह सकते कि नहीं कह सकते, कर? मुण। सकते मुण। तो पट घट नहीं है घट पट नहीं है ऐसे व्यवहार के योग्य कौन है तो ऐसे व्यवहार की योग्यता किसमें रहेगी और व्यवहार की योग्यता ही वस्तु परिचय है तो व्यवहार की योग्यता रूप वस्तु परिच्छेद वाले कौन हो गए अच्छा घट ब्रम्म नहीं कह सकते हैं पट ब्रह्म नहीं कह सकते तो वैसे व्यवहार की योग्यता वाला ब्रह्म है कि व्यवहार की योग्यता से रही से तो जो है तो वही व्यवहार की योग्यता ही वस्तु परिचय है तो व्यवहार की योग्यता से रही तो मतलब वस्तु परिचय से रहित है संक्षेप में वस्तु परिचय को इस प्रकार समझो एक प्रकार तो ये है की देखना जिसका एक में संबंध हो एक वस्तु में संबंध तो हो दूसरे में दूसरी वस्तु में संबंध ना हो उसे क्या कहेंगे वस्तु परिचय वाला तो परमात्मा का सभी वस्तुओं में संबंध है वहाँ देश और काल को लेकर चलते थे यहाँ वस्तु को लेके चल रहे हैं बताइए है इस जिसका एक वस्तु में संबंध हो दूसरे वस्तु में संबंध ना हो उसे क्या कहेंगे वस्तु परिचे तो ये तो ध्यान देना तो इसे जीव का एक शरीर में संबंध है सभी में संबंध तो कैसा हुआ वो अच्छा और परमात्मा का संबंध सभी में में सभी वस्तुओं है तो वो वस्तु परिचय वाला हुआ क्या हुआ वस्तु परिचय परिचय से से हुआ वस्तु चलो ये ये इस वस्तु में है मेज वस्तु में है और अभी ये पुस्तक वस्तु में है पुस्तक भी वस्तु मेज भी वस्तु है तो इस वस्तु में है इस वस्तु में नहीं है तो ये क्या होगा वस्तु परिच्छेद और परमात्मा है ऐसा तो कैसा हो जाएगा वस्तु परिचय से तो मतलब सकल वस्तुओं का संबंधी होना ये हो गया वस्तु परिचय से रेस्ट होना अब ये देखो जिसे देखना यहाँ पर ये तीन तो सौ पेज पर है उसी एक दो तीन चार पाँच छठवीं पंक्ति उसी प्रकार मिला किसी वस्तु विशेष से, से संबंध ना रखना ही वस्तु परिचय है मिला ऐसा होने से सभी वस्तुओं से वस्ट संबंध रखना अर्थात सर्व वस्तु संबंधित भी वस्तु अपरिच्छेद होता है हो गया अब यहाँ पर जो बताया था बाँग, बाँग पर, वो ध्यान देना या या नहीं है ऐसे व्यवहार की योग्य कौन है तो ऐसे व्यवहार की योग्यता ही क्या है वस्तु परिच्छेद व्यवहार की योग्यता क्या है तो व्यवहार के योग्य घटपट आती है तो व्यवहार की योग्यता किसमें तो व्यवहार की योग्यता ही वस्तु परिच्छेद है तो वस्तु परिच्छेद वाले कौन हुए और ऐसे व्यवहार के योग्य कौन नहीं है तो व्यवहार की योग्यता का अभाव किसमी गया तो व्यवहार की योग्यता ही वस्तु परिच्छेद है व्यवहार की का अभाव ही वस्तु परिच्छेद का अभाव है दो प्रकार से समझाया एक तो जिस जिसका एक में संबंध रहे दूसरे में संबंध ना रहे वो वस्तु परिचेद वाला और जिसका सभी में संबंध रहे वो वस्तु परिचेद के अभाव वाला दूसरा तरीका या नहीं है ऐसे व्यवहार के योग्य होना वस्तु परिच्छेद ऐसी व्यवहार की योग्यता वस्तु परिच्छेद है या, या नहीं है ऐसे व्यवहार की योग्यता होना वस्तु परिच्छेद का अभाव है तो भी ब्रह्म आ गया तो अब ये सबसे बड़ी बात है जैसे कि लोग कहते हैं कि अनोन्या भाव प्रतियोगी तो वस्तु परिच्छेद है तो यदि दूसरी वस्तु रहेगी तो अनोनया भाव का प्रतियोगी ब्रह्म बन जाएगा इसलिए दूसरी वस्तु है ही नहीं उनसे ये कहिए कि आपने देश के रहते ही देश परिच्छेद का अभाव सिद्ध कर दिया अब काल के रहते ही काल परिक्छेद का भाव सिद्ध कर दिया तो फिर वस्तु के रहते वस्तु परिच्छेद का भाव सिद्ध करो ये भी तुम्हारी जो है ना कुशलता है है ना? तो क्या है कि जैसे देश के रहते देश देश के रहते ही देश परिक्चेद का भाव ब्रह्म में आता है काल के रहते काल परिच्छेद का भाव ब्रह्म में आता है वही सर्व के रहते ही क्या है वस्तु परिचे का अभाव में आता है सभी वस्तुओं का अंतरात्मा है सभी वस्तुओं का यस्तु सर्वाणुभूतानी आत्मयूत इसा वास्तव में है ना ये सभी भूत क्या है आत्मा ही हो गया आत्मा ही हो गए मतलब आत्मा नो में आने लगे सभी भूत मतलब सभी भूतों का आत्मा कौन है परमात्मा ही तो है है ना सभी भूत सभी भूत भूत भूतों को कहते हुए अंतरात्मा तक को कह रहा है तो ज्ञान ये सभी भूतों में क्या समझ रहा है अंतरात्मा है ना सभी भूतों में अंतरात्मा को समझ रहा है तो भूतों को छोड़ नहीं भूतों के रहते उनका अंतरात्मा को पकड़ना उनको तो ये वस्तु परिचेद का अभाव यहाँ पर है तो परमात्मा स्वरूप अनंत है पतला हुआ देश परिच्छेद से रही थे काल परिच्छेद से रही थे और वस्तु परिच्छेद से रही थे अर्थात सभी देश में रहने वाला है सभी कालों में रहने वाला है और अंतरात्मा रूप से अंतरयामी रूप से अनियंता रूप से सभी वस्तुओं में रहने वाला है सभी वस्तुओं में हाँ सभी वस्तुओं में रहने व्याप्ति तो तभी होगी सबको छोड़ देंगे तो व्याप्ति बन पाएगी हम्म परमात्मा ईशा ईसा वितम सर्वम ये सब परमात्मा से व्याप्त है कौन व्याप्त है किससे व्याप्त है और सब सबको छोड़ोगे तो व्याप्त कैसे बनेगा है ना तो ये भी सोचना चाहिए वो व्याप्त कह रही हैं वो क्या कह रही हैं व्याप्त कह रही है नहीं तो सर्व शब्द छोड़ो व्याप्त छोड़ो तो क्या तो तो तो है तो कोई सबके व्याख्यान करने की जरूरत ही नहीं सब सुन्न्य कहे तो चिन्हू स्वरूप वो तो है तभी तो व्याप्त है तो वस्तु गया तो परमात्मा स्वरूप निखिले प्रतिनिक है मतलब संपूर्ण त्याज्य गुणों का विरोधी है तो जब त्याज्य गुणों का विरोधी है उसमें त्याज्य गुण कुछ रह सकता है कुछ भी नहीं रह सकता है विरोधी है समझ गए परमात्मा में कुछ विद्या आदि कुछ नहीं रहते हैं ना त्याज गुणों का विरोधी है त्याज्य पदार्थों का विरोधी है है ना हाँ परमात्मा के जो जीवात्माए है ये परमात्मा ये इनका आश्रय है परमात्मा ही इनका आश्रय ये परमात्मा के लिए त्याज्य है परमात्मा तो इनका मंगल करना चाहता है तो त्याज्य क्या परमात्मा के लिए अविद्यामिता आज परमात्मा के नहीं है पता ही सुनी में तो अविद्यामिता विकार, तो संपूर्ण त्याज्य त्याग का विरोधी है और वह अनंत है इतना हुआ पूर्ण पूर्ण पूर्णिम पूर्णशा पूर्णमा का पूर्णमे विष्य